अथर्ववेदिया वेदिया मंडु के उपनिषद इसमें विचार हो रहा था ओमकारम इदम सर्वम इस पद का तात्पर्य इस वाक्य का तात्पर्य विचार हो रहा था ओमकार सर्व वाक् स्वरूप है अर्थात सारे वाघ ओमकार है और जो अर्थ है वो सब बाघ है अर्थात शब्द से भिन्न नहीं है तो जितने अर्थ हुए वो सब शब्द और जितने शब्द वो सब ओंकार इसलिए सारे अर्थ भी ये ओंकार हो गए और ओंकार ही आत्मस्वरूप इसलिए ओंकार आत्मस्वरूप ये सब जगत ये सब एक ही है ये विचार चल रहा था भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में है न च आत्मस्वरूप सच सच अर्थात स ओंकार वो आत्मस्वरूप है क्यों तदा तद अत वाचक आत्मा का वाचक होने से ओंकार आत्म आत्मस्वरूप ओंकार है ओंकार विकार सर्वह शधेयश्राणादि आत्मविपो अभिधान नास्ति ओंकार का विकार सारे शब्द है अभिधेयच ओंकार का विकार सारे शब्द है ओंकार विकार में षठी है विकार शब्द में कर्मधारय है फिर आगे षष्ठी है शब्द का अभिधेयच तो अर्थात ओंकार का जो विकार है जितने शब्द अभिधेय कहने से जितना अर्थ ये सब ओंकार ही हैं, सर... तो ये अभिधेय सब कौन है आगे समानाधिकरण है सर्व अभिधेय कितने है कितने तो पूरा जगत सर्व उसके साथ समानधिकरण करते हैं प्राणादि आत्मविकल्पो अभिधान व्यतिरैक ना नास्ती ओंकार का विकार जितने शब्द वो शब्द उनका जो अभिधेय है ये सब अभिधेय कौन है प्राणादि प्राणादि कहने से आत्मन विकल्प प्राणादि कर्मधारय है आत्मविकल्प और आत्मविकल्प में आत्मन विकल्प विकल्प अर्थात विकार विकार अर्थात अध्यस्त आत्मा में ये ये पूरा जगत ये सब ही है क्यों उसके लिए हेतु देते हैं अभिधान अर्थो अर्थ अर्थात पहले जो कह दिया प्राणादी दि, आत्मविकल्प है अभिधान व्यतिरेके अभिधान अर्थात वाचक शब्द अभिधान अनेन अभिधीय अने अभिधान तो शब्द से व्यतिरिक्त भिन्न अर्थ नहीं है इसलिए सारे अर्थ शब्द है सारे शब्द ओंकार है इसलिए सारे अर्थ ओंकार है न अभिधायक कहने वाला नूल अभी अभिपूर्वस्तु भाषण है अभिधायक में नूल हो गया होने से ऋणूल को अक फिर तो चिन्ह युग हो गया अभिधायक, अभिधायक, उसको भी कहते हैं, ऋणूल और से करुण मिलुट अभिधेयते अभिधान वही शब्द अभिधायक अभिधान वाचक ये सब शब्द और अभिधेय वाच्य, ये हो गया अर्थ जितने सारे प्राणादि आत्मविकल्प हो गए अभिधेय होगे वो सब अभिदान अर्थात वाचक शब्द व्यतिरेक भिन्नत्वेन न सन्ते नहीं है टीका में तस्य तर सर्वभाग विशेष तो मूल में दिया ना ओंकार विकार तो तस् का अर्थ ओंकार से टीका में जो दिया तस्य तस्वीकार उसका पूर्व में ही ओंकार प्रतीक दिया है तो कहने से पूर्व को लिया अर्थात तो ओंकार से विकार ओंकार का विकार हो गया सर्वो वाक विशेष तो इसलिए मूल में जो है ओंकार विकार उसमें क्या समझ होगा ओंकार टीका तस् विकार तो वो षी है अच्छा तो इस प्रकार की ओंकार का विशेष विकार सारे वाक क्यों हो गए क्योंकि अकारो वही सर्वाकते हैं औकार ही सारे वाक है अर्थात जितने सारे वाक है वो सब अकार ही है और ओंकार से तत्प्रधान जो ओंकार है उसमें अकार प्रधान है आरंभ है प्रथम है तो होने से तेन तेन का अर्थ चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं सर्वस्व वाक प्रपंच से ओंकार मात्रात्मक जितने सारे वाक प्रपंच है वो सब ओंकार मात्र है अर्थात तो ओंकार का विकार है अर्थ वाक्प्रपंच ओंकार आगे टीका प्राणादी शाच्य प्राणादि वाच्यः आत्मविप सर्वस्विधान प्राणादि नादिशब्देन वाच्य प्राण आदि आदि से प्राण अर्थत हिरोनेगर्भ तो आदि से बाकी जो घटपट ये सब शब्द शब्द के द्वारा वाच्य क्या है कहते हैं प्राणादि प्राण शब्द का वाच्य हो जाएगा प्राणा घट शब्द का वाच्य हो जाएगा घट पदार्थ वो प्राणादि सब क्या है कहते हैं आत्म विकल्प आत्मन विकल्प विकल्प का अर्थ विकार आत्मन विकार विकार का अर्थ सब आत्मा में अध्यस्त है इसलिए अभिधान व्यतिरकेण ना पूरा प्राणादि विकल्प अर्था जगत सर्व अभिधान व्यतिरण नर्थ वाचक वाचक व्यतिरेके प्राणादि विकल्प प्राणादि विकल्प अर्थ जितने वाच्या। उस वाच्या वाच्य वाच्य वाचक से भिन्नत्वेन नहीं है तम प्राणादि प्राणादी शेषात्मक ओंकार विकारभत ओंकार अतिरण न संभवती ओंकार मेरी तचान काज वाचक हुआ प्राणादि शब्द प्राणादी शात् घट पट नदी पर्वत वायु आकाश ये सब हो ये योगे अभिधान वाचक ओंकार विकार भूतम यह सब ओंकार का कार्य है जितने सारे शब्द प्रपंच सब ओंकार का कार्य है ओंकार व्यतिरेकण न संभवती जो कार्य होगा कारण व्यतिरिक न संभवती कार्य कारण से भिन्न नहीं होगा न संभवती इति ओंकार मात्रम सर्वम इसलिए सर्वम ओंकार मात्र क्यों सर्वम हो गया कार्य और कारण हो गया ओंकार होने से सर्वम ओंकार व्यतिरकि नास्ते सभी कुछ ओंकार ओंकार अतिरिक्ण अतिरिक्ण भी देने से व्यतिरकिण हो जाएगा ओंकार अतिरिक न संभवती इसलिए ओंकार मात्रम सर्वम तो सब कुछ क्या रूप हो गया ओंकार रूप ही हो गया आत्मनोपी तदवाच्य तन मात्रत्व अभिधान आत्मनोपी तद वाच्य सामानकरण आत्मा का भी तद वाच्य आत्मा भी उसका वाच्य है किसका वाच्य ओंकार का अर्थात ओंकार का वाच्य आत्मा भी है पूरा जगत भी है आत्मा भी है तद वाच्य से ओंकार इसलिए तन वाच्य वाच्य जो होगा वाचक से भिन्न नहीं होगा ओंकार आत्मा भी वाच्य हो गया ओंकार इसलिए आत्मा भी ओंकार से भिन्न नहीं होगा तन मात्र तो अभिधान तन मात्र ओंकार मात्र तो इसलिए आत्मा भी ओंकार मात्र अर्थात आत्मा ओंकार ये दोनों समान ही है तन मात्रत्व अभिधान अभिधान कथनात् ओंकार मात्र आगे अर्थाभावे अर्थाभावे अतिरिक्त शब्दा शब्द नब्दतिरक्त वस्तु वाच्य वाचक विभाग निर्विकपन्मात्र वस्तुवाच्यवाचक इति पर्यवशतिप्रीय कार्य वस्तुतो वस्तु प्रमाणम आह अभी ये निर्णय होगा हुआ गया कि शब्द अतिरिक्त अर्थ नहीं है शब्दात अतिरिक्त अर्थ से अभाव ये निश्चय हो अर्थात अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है तो होने से शब्द और अर्थ दोनों एक हो गया होने से शब्द से अर्थवाचक अनुपत्ते शब्द और अर्थ दोनों तक हो गया फिर शब्द अभी अर्थ का वाचक कैसे होगा क्यों नहीं होगा तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी मतलब तो शंका करने वाला एकत्र विषय विषयत्व होगा विषय हो गया अर्थ विषय हो गया शब्द और जो अर्थ है वो शब्द के साथ भी समान हो गया शब्द अर्थ दोनों समान हो गए अर्थात तो विषय विषयी दोनों एक हो गया जहाँ दोनों एक हो जाएंगे उसमें विषय विषयी कैसे होगा तो ये शंका का तात्पर्य एकत्र विषय विषयित्व अयोगा विषय हो गया वाच्य विषय हो गया वाचक तो ये वाचक वाच्य तो एक में नहीं रहेगा ऐसा शंका करने से उत्तर दिया जाएगा बिल्कुल ठीक है सिद्धांत कहेगा कि हम भी वही कहते हैं अर्थात तो भेद बोल करके वास्तविक कुछ है नहीं केवल व्यवहार करने के लिए ये सब भेद का कल्पना निर्विकल्पंग सनमात्रंग वस्तुवाच्यवाचक विभाग शून्यम निर्विकल्प है सनमात्र है वस्तु है वस्तु अर्थात वशेस्तुन कर्तरी अर्थात जो विद्यमान है तो वही वाच्यवाचक विभाग शून्यम ये सब कुछ नहीं है तो हम ये वाच्यवाचक इसका सब सत्य मान करके चलते हैं ये क्यों चलते हैं क्योंकि काल से संस्कार पड़ा हुआ है ये सत्य तो बुद्धि को हटाने से जा करके निर्विकल्प सन्मात्र वस्तु ये धीरे धीरे ग्रहण होगा व्यवहार बहुत ज्यादा तो ये सत्य तो बुद्धि कैसे हटेगा वाच्यवाचक क्योंकि व्यवहार करने के लिए वाच्यवाचक सब होंगे अगर व्यवहार में सत्य तो बुद्धि रहेगा ज्यादा तो फिर ये हटेगा नहीं इसलिए व्यवहार करने का समय जितना अंदर अंदर सोचेंगे ये तो नाटक कर रहे हैं ये तो नाटक कर रहे हैं बिल्कुल इस प्रकार के चलेगा कभी कोई विरोध हो जाएगा तो थोड़ा साइड होकर के थोड़ा कमजोर पड़ के हाँ हाँ ये भाई सत्य है बिल्कुल ये मिथ्याय है ये केवल व्यवहार चलता है और व्यवहार को धीरे धीरे जितना घटा लेंगे तो ये ग्रहण होगा विभाग शून्यम पर इति अभिप्रेत्य तो विभाग शून्यम पर्यवश्य अर्थात पर्यवसान निर्णय निश्चय अंतिम स्थिति यही होता है कि विभाग शून्यम धीरे धीरे ये जितना जितना ये व्यवहार हटता है ये चित्त उतना स्थिर होकर रहेगा विभाग शून्य अवस्था में रहेगा इति अभिप्रत्य कार्य वस्तु तो असत्य प्रमाण कार्य वास्तविक नहीं है और हम पूरा जीवन लगा देते है जगत में तो जगत में पहले तो स्वार्थ में चलेगा जब थोड़ा स्वार्थ घट जाएगा तब कहेगा हमको कुछ चाहिए नहीं किन्तु तो जगत का कल्याण करना है ये थोड़ा सूक्ष्म स्वार्थ हुआ इससे भी हट जाना है अगर परमात्मा प्राप्ति में चलना है तो ये जगत कल्याण बुद्धि ये भी सब धीरे धीरे हट जाना होगा अगर जगत कल्याण करने के लिए जाते हैं तो ये मान करके चलना है कि ये हमारी मजबूरी है अर्थात तो उससे ये बहादुरी नहीं है और बार बार इसको कहें भी तब जल्दी छूट जाएगा हम अपना जो कमजोरी दूसरों को कहते हैं ना तब ये जल्दी छूट जाता है कमजोरी को अगर बहादुरी मानेंगे हम जगत का ये करते हैं तो उसे और छुटकारा नहीं हो पाएगा तो ये कार्य जो है वो वस्तु तो नहीं है इसके लिए श्रुति प्रमाण देते हैं भाष्य में बाचारम्भणम विकारो नामध्येयम मृतिका इत्यव सत्यम कहते हैं ये पिता उद्दाल का पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं तद तो यथा सौम्य एक मृतपिंडेन सर्व मृणमय विज्ञातम स्या पूर्व वाक्य है एक मृतपिंड का ज्ञान होने से मृद का जितना कार्य है मृणमय मृद का विकार सब विज्ञात जाने जाते हैं तो क्यों कहते मृद का जितने सारे कार्य है वो कैसे जाने जाएंगे कहेंगे ये का जो कार्य है वो मृतिका से भिन्न नहीं है अभिन्न नहीं है तो ये सब पदार्थ कहते हैं वाचारंभ वाचो आरम्भ आरंभ में करण में लुट हुआ है आरभ्यते अनैन आरम्भ मृतिका पिंड से कुछ भिन्न नाम रूप का दर्शन होने से हम एक भिन्न शब्द प्रयोग करते हैं घट तो घट बोलकर के शब्द प्रयोग का आरम्भ हो गया ये नाम रूप इसलिए वाचारोहणम ये केवल विकारो नाम धेयम नाम मात्र दो नंबर टिप्पणी में दो नंबर टिप्पणी विकारस्य से वाक व्यवहारण मात्र कथम सार्वलौकिको वाच्य वाचक भेद विकार अगर केवल वाक व्यवहारण शब्द प्रयोग करने के लिए विकार घट बोल करके कुछ पदार्थ है नहीं केवल हम एक के शब्द व्यवहार कर देते हैं सार्वलौकिक तो वाच्यवाचक भेद सार्वलौकिक इसमें क्या विशेष सूत्र लगा इसका प्राथिपदिक क्या है प्रत्यय क्या है सर्वलोक आगे तत्र भवो इति व्यवहार होने से सार्वलौकिक हुआ तो सार्वलौकिक इसमें उभय पद वृद्धि हुआ है अनुसतिका दीनाश सार्वलोकिको है ना वह पद वृद्धि हुआ अच्छा बाच्यवाचक भेद पूरा लोक में बाच्यवाचक भेद कैसे होगा तो कहते हैं नाम धेयम आगे टिप्पणी कार कहते हैं तद भेदी नाम मात्र न ना वस्तु सत अर्थात तो जो हम बाच्यवाचक भेद इसको जो, जो हम आपत्ति दिखाते हैं अगर सब एक रूप हो जाएगा ये वाच्य वाचक भेद कैसे होगा ये शंका है कहते टिप्पणी कार भी है कि नाम मात्र वस्तु तो अर्थ तो नहीं है भेद भी नहीं है अर्थात केवल सब शब्द ही है तो इस प्रकार अर्थात तो अर्थ से महत्व हटाना है केवल शब्द मात्र ये धीरे धीरे चित्त फिर अर्थात शब्द हो गया आकाशतन मात्र अर्थ हो गए सब बाकी ये जो पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि लेकर के ये अर्थ को हम विशेष करके आकाश भी एक शब्द अर्थ है तो किंतु जब हम सबको शब्द तन मात्रा में अर्थात लय करे धीरे धीरे अर्थात सब केवल शब्द धीरे धीरे हमारा चित्त ये पृथ्वी जल तेज वायु जो अधिक स्थूल है इंद्रिय ग्राह्य है उससे चित्त का महत्व चला जाएगा तो जाने से चित्त अधिक परिमाण में अंदर में ही रहेगा अर्थात इंद्रियों के साथ और नहीं जाएगा ये सब ये प्रक्रिया है तो बार बार अर्थात कहीं भी कुछ सत्य तो बुद्धि आ जाता का नहीं ये शब्द तो मात्र है इसमें कुछ महत्व नहीं है इस प्रकार की बुद्धि जितना करे दिन में आगे मूल में ये छो छ्य ये छे सात छ सात अथवा छ आठ ये प्रकरण है प्रसिद्ध उसमें ठीक है में कार्य सर्वस्व एवं मिथ्यात्व कथम ओंकार निर्णय ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व सिद्धिर आशंक क्योंकि पहले शंका आरंभ हुआ था कि ओंकार का निर्णय करने से ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा घट का निर्णय करने से पट का ज्ञान नहीं हो जाएगा इसके लिए सिद्धांती बीच में प्रसंग से ये सब उत्तर दिया कि जितने सारे अर्थ बाघ है वो सब ओंकार है जितने सारे अर्थ है वो भाग रूप है तो इसलिए अर्थ से बाघ रूप भाग रूप ओंकार हो इसलिए सारे जगत ओंकार हो ठीक है आगे कहते दिया आत्मा भी ओंकार है क्योंकि ओंकार आत्मा का भी वाचक है तो होने से सर्वम ओंकार तो अभी मूल प्रश्न जो था ओंकार का निरूपण से आत्मा का निरूपण कैसे होगा सिद्धांत उत्तर दिया कि सब कुछ ओंकार है तो अभी जो जिस प्रश्न से आरंभ हुआ था उसको फिर स्मरण करवाते हैं कार्य से सर्वस्व मिथ्यात्व सर्व कार्य मिथ्या हो गया कथम ओंकार निर्णय से ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्म जो मूल प्रश्न था इसका फिर स्मरण करवाते हैं तो सिद्धिर इतिहास भाष्य में कहते हैं तद वाचा तंत्या तद इसका तद वाचा सर्वं सर्वं इसका सर्वं का अन्वय दोनों के साथ जाएगा तद इदम सर्वं तद इदम सर्वं इदम सर्वं कहने से पूरा जगत रूप जो कुछ है तो ये सब तंत्रिया वाचा अर्थात वाणी के द्वारा वाणी अर्थात सामान्य वाणी सामान्य वाणी अर्थात शब्द मात्र आगे शब्द विशेष हो जाएगा घट पट ये सब शब्द विशेष और शब्द सामान्य कहेंगे कि शब्द शब्द कहने से शब्द घट भी शब्द है पट भी शब्द है जैसे कि मृतिका सामान्य और मृतिका विशेष इसी प्रकार की शब्द सामान्य और शब्द विशेष वाचा शब्द का अर्थ शब्द सामान्य रूपेण आगे दे दिया तंत्या तंत्या में ये तनु विस्तार धातु से तंतिया तंत्या अर्थात उसका विशेष अर्थात प्रसारित वाग सामान्य का जो प्रसार प्रसार अर्थात विशेष ये सबके द्वारा तो वाग सामान्य का जो प्रसार हुआ नाम भी नाम और दाम ये सबके द्वारा नाम कहने से वाग सामान्य दामो कहने से वाग विशेष ये जो वाग विशेष होता है ये प्रत्येक एक एक अर्थ को बांधता है घ अ टे एक वाग विशेष है ये कम्बु ग्रीवादिमान पदार्थों को बांधता है बांधता है अर्थात घट कहने से कम्बु ग्रीवादिमान पदार्थों को बुद्धि में उपस्थित करवा देता है तो जिसको उपस्थित करवा देता है उसी को बांधता है कहा जाएगा मतलब बांध करके रखा है तो यहाँ दाम भी दाम अर्थात तो जो बंधन है रसी तो नाम भी दाम भी सर्वम शीतम शीतम अर्थात तो ये प्रतिबंधित तो, सियाबंधन है धातु है शीतम अर्थात तो बांधा गया है इसको तीन नंबर टिप्पणी देख लीजिए थोड़ा और स्पष्ट होगा अच्छा बहुत लंबा है ठीक है इसका अर्थ हम ये बात कह दिया तो अर्थात तस्य तस्म वाचा तस्य अर्थात वही उनका से इसका विस्तारित शब्द समूह के द्वारा सर्वम पूरा जगत शीतम शीतम अर्थात उसके द्वारा सब बंधे गए हैं आगे दे दिया सर्व ही इदम अच्छा टीका में है तद इदम अर्थ जो मंत्र में दिया ना तद तो अश्य इदम तदम तद अश्य को छोड़ करके तदम तदिदम अर्थात आगे अश्य अश्य अर्थात ब्रह्मण जो मंत्र है उसका व्याख्यान करते हैं तदम अर्थात तो विकार जातम जगत सर्वम अश्य अश्य अर्थात ब्रह्मण ओंकार से संबंधी ब्रह्म का संबंधी है ये वाचा आगे मंत्र में है वाचा इसका अर्थ कहते हैं टीका में वाचा वाचा अर्थात तो सामान्य रूपया सामान्य रूप वाक आगे तंत्र तंत्र अर्थात तो प्रसारित तो रजु तुल्य तंत्री कहते हैं तंत्री अर्थात है तो रसी रजु तो यहाँ तंत्या तंत्र अर्थात तो प्रसारित तो रजु तुल्य अर्थात तो लंबा किया गया रजु के जैसा रज्जु जो प्रसारित तो हो जाता है बहुत लंबा होता है तो बहुत का बंधन करता है शीतम शीतम अर्थात बद्धम बद्धम का अर्थ व्याप्तम अर्थात शब्द अर्थ को व्याप्त करता है उसको बांध करके रखता है विति संबंध अर्थात मंत्र का अर्थ कह दिए इसका अर्थ हो गया अच्छा अर्थात तो ये ब्रह्म ब्रह्म जो कि ओंकार का वाच्य इसी का ही फैलाव है ये पूरा जगत ये मंत्र का तात्पर्य है आगे कहते हैं टीका में शब्द सामान्य न अर्थ सामान्य व्याप्त अभी कथम अर्थ अर्थविशेष्य शब्द विशेष व्याप्तिरित आशंक शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य व्याप्त है अर्थात शब्द अर्थ को कहेगा ये तो हो गया किंतु शब्द घ अ टे कम्बुक्रीवादी मान को कैसे कहेगा अर्थात विशेष में संबंध कैसे होगा ये प्रश्न का तात्पर्य है शब्द सामान्य न अर्थ सामान्य व्याप्त हो शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य व्याप्त हो गया अर्थात शब्द अर्थ को कहेगा किंतु कथम अर्थ विशेष शब्द विशेष व्याप्ति जो अर्थ विशेष हो गया कम्बुग्रीवादीमान पदार्थ घट पदार्थ ये शब्द विशेष कौन सा शब्द घ अ ट असर्ग घट शब्द के द्वारा कैसे व्याप्त तो होगा इतिहास मंत्र में ऊपर में जो कहा था दाम, भी। दाम भी अर्थात रजू के द्वारा रसी के द्वारा प्रत्येक को शब्द कोई ना कोई एक अर्थ को बांधेगा इसका अर्थ टीका में कहते हैं शब्द विशेषेर दामभि दाम, दाम स्थानीय विशेष रूप अभी इदम अर्थ जातम व्याप्तम वक्तव्यम न्याय शब्द विशेष के द्वारा शब्द विशेष घट पट नदी पर्वत ये सब ये हो गया दाम दाम अर्थात बंधन रज्जु इसके द्वारा दाम स्थानीय दाम भीर अर्थात दाम स्थानीय दाम स्थानीय अर्थात दाम जैसे बंधन करने वाला रज्जु जैसे तो ये बंधन करने वाला क्या होता है कहते विशेष रूप को बांधता है विशेष रूपम अपी इदम अर्थ जातम सारे विशेष रूप जो अर्थ जाता है घटापट नदी पर्वत है ये सबको व्याप्तम वक्तव्यम कहना चाहिए शब्द सामान्य अर्थ सामान्य का व्यापक होगा तो किन्तु शब्द विशेष अर्थ विशेष का व्यापक क्यों होगा हेतु देता है सिद्धांति न्याय तुल्यत्व अर्थात एक जगह में दृष्टांत दिखा करके अन्यत्र को सिद्ध कर देंगे इसी को कहते हैं न्याय न्याय अर्थात अनुमान अनुमान से तुल्य तो सात नंबर में अनुमान दिया है घटादि शब्द विशेषाह जैसे सामान्य शब्द में शब्दत्व तो रहेगा और जो शब्द ये अर्थ को व्याप्त करेगा तो अभी जो दृष्टांत हो गया दृष्टांत क्या हो गया शब्द सामान्य शब्द तो उसमें हेतु रहेगा हेतु क्या है शब्दत्व तो सामान्य शब्द में रह जाएगा और जो सामान्य शब्द है वो स्व अर्थ को व्याप्त करेगा स्व अर्थ सामान्य शब्द का अर्थ हो गया सामान्य अर्थ तो सामान्य शब्द अर्थ को व्याप्त किया तो अभी आपको व्याप्ति मिलेगा यत्र यत्र शब्दत्व तत्र तत्र स्व अर्थ व्याप्त जो भी शब्द होगा वो अपने अर्थ को व्याप्त करेगा अभी पक्ष में चलेंगे घटा आदि शब्द विशेष इसमें शब्द तो रहेगा रहने से ये भी सो अर्थ को व्याप्त करेगा तो न्याय सामान्य में जो होगा विशेष में वही होगा जाएगा ये न्याय है शब्द शब्द तो वो भी अपने सारे विशेष उसका ना वो तो शब्द सामान्य अर्थ सामान्य को शब्द एक शब्द है वो किसको व्यापक करेगा कहते अर्थ हाँ, जितने अर्थ वो सब शब्द नही जितने नहीं शब्द अर्थ को व्याप्त करेगा शब्द कहने से शब्द सामान्य अर्थात शब्दत्वान तो कहने से शब्द शब्द विशेष में भी रहेगा कहीं हाँ अगर शब्द विशेष में रहेगा तो अर्थ विशेष को व्याप्त करेगा तो सामान्य अर्थात शब्द अर्थ इतने ही ले लिया और जब हम विशेष को जाएंगे कहते हैं घट और कम्बुगिर वीम इस प्रकार हो जाए करने से जितने सारे घटा हम सबको घटर कहेगा अगर आप उसमें और विशेष लगाएंगे रक्त रक्त घटा नील घटा वो सब लगाएंगे तो हो जाएगा घट शब्द विशेष सामान्य शब्द से शब्द इतने घट नब्द है न शब्द शब्द किसको लेना है शब्द कहने से कितने शब्द आएंगे सभी शब्द आ जाएंगे इसलिए शब्द हो गया सामान्य और घट पट नदी पर्वत ये हो गया सब विशेष तो शब्द अर्थ को व्याप्त करेगा तो इसी प्रकार घट कम को व्याप्त करेगा घट हो गया शब्द विशेष शब्द ये हो गया शब्द सामान्य इस प्रकार की उत्तम अर्थम समर्थय इस अर्थ को और स्पष्ट करते हैं मूल में समर्थ होते अर्थात स्पष्ट यते समर्थन करने के लिए और अर्थात समर्थन करने के लिए मंत्रांतरम अवतार ये आगे मूल में दूसरा मंत्र देते हैं सर्वम ही इदम नामनी इत्यादि श्रुते इत्यादि श्रुति ये श्रुति भी कहते हैं। सर्वम ही इदम नामनी ये श्रुति भी कहता है ये सारे अर्थ नाम ही है ना नाम शब्द ये जातम अर्थ जातम क्या है कहते हैं सामान्य विशेष सामान्य अर्थ विशेष अर्थ ये सब होते हैं साम... सामान्य विशेष रूपेण नामना नीयते व्यवहार पथम प्राप्त प्यते तेन ना उच्यतेमिशेषेण साक कुकुशे और विशेष रूपकुश है नीयते नियते का अर्थ व्यवहार पथम प्राप्यते तेन नाम जितने सारे अर्थ उसको सब नाम कहा जाता है ये नामनी क्यों कहते हैं कहते नामना नियते इति नाम नामना नियते शब्द के द्वारा लिया जाता है कहा लिया जाता है व्यवहार पथम शब्द के द्वारा अर्थ व्यवहार में लिया जाता है इसलिए सारे अर्थों को नामनी कहा गया तो इसलिए ये जितने सारे अर्थ हो गए ये शब्द के द्वारा ही व्यवहार में लिया जा सकते हैं इसलिए ये शब्द से भिन्न नहीं है ये श्रुति भी कहता है अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है तद वाग अनुरक्त बांग अनुरक्त बुद्धि मात्रम सर्वम तदेवम अनेन बोध्यवाद अर्थात मात्र तक निश्चय हुआ वाग अनुरक्त बुद्धि वाग अनुरक्त अनुरक्त जन्य वाग जन्य जो बुद्धि घट ऐसे वाणी सुने हमारा बुद्धि में घट बोलकर क्या आया बोधि बुद्धि बोध्य घट कम्बुवादी मान पद अर्थ घट नामक शब्द से बोध्य हुआ होने से वांग मात्रम सर्व तो अर्थात अर्थ शब्द से कुछ भिन्न नहीं है तो क्यों क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ हो गया आकाश तत्व तो, आकाशतन मात्रा आकाश से आगे वायु वायु वाय। से आगे तेज तेज से आगे जल जल से आगे पृथ्वी तो सभी आकाश रूप ही है अर्थ जितने हैं इस प्रकार के विचार देखने से भी सारे अर्थ आकाश रूप और शब्द अर्थात ये शब्द तन मात्रा ही आकाश है तो होने से कोई भी अर्थ ये शब्द से भिन्न नहीं है तो वाग जातम चर्व ओंकार अनुबिदत्वात ओंकार मात्रम सारे अर्थ वाग विशेष हो और जितने वाग जात वाग समूह शब्द समूह ये सब ओंकार अनुबिदत्वात ओंकार तो मात्र कोई भी शब्द होगा उसमें ओंकार आएगा कैसे कहीं ओंकार में ओ है, उ है, है। उ म अब कोई भी वर्ण लीजिए उसमें ओ आएगा अथवा ऊ आएगा अथवा म आ जाएगा कोई भी वर्ण लीजिए कहते हैं ई में कैसे ओ आ जाएगा तो ई में ओ तो ई शब्द कैसे निष्पन्न होता है अश अपत्यम इति ई क्योंकि अत तो यह होगा तो होने से ई जो है वो क्या है कहते है अ का कार्य है तो इसलिए ई भी अ से भिन्न नहीं हुआ और उ तो ओंकार में है और आगे चलिए जितना जो री कहते हैं वो री के है री में घटक अ है नहीं तो हम री को गुणो करने से क्या लिखते हैं अ लिखते हैं तो और लिखते हैं वो तो उन रप से आया आगे री उसको गुणो करने से और लिखते हैं उसमें अ है आगे ए औगी, वो, औगी, वो सब में अ है अ को छोड़ करके कोई वर्ण नहीं है ई भी तो आ गया और बाकी ऊ वो भी तो ओंकार में है तो इसलिए कौन सा ऐसे शब्द वर्ण रहेगा जो कि बिना रहेगा तो सभी वर्ण आगे और कोई भी हल वर्ण अज के बिना नहीं चलेंगे तो इसलिए सर्व ओंकार रूपम और श्रुति भी है अकारो भी सर्वाभाग इसलिए सब ओंकार अंदर में अंतर्भूत तो हो गए सच ओंकारो लक्षणादिना आत्मधीर हेतु ये जो ओंकार है कहेंगे अगर आत्मा ओंकार का वाच्य हो जाएगा तो आप आत्मा को ये अवाच्य कैसे कहते हैं तो अभी इसके लिए कहते हैं लक्षणादीना ओंकारो लक्षणादीना आत्मधी हेतु लक्षिणा के द्वारा आत्मा को कहेगा जो वाच्य शब्द से जो पहले कहा गया ओंकार का वाच्य आत्मा भी वहां वाच्य शब्द से ईश्वर को लिया जाएगा हेतु रीति आद्य प्रकरण आरंभ संभवती इसलिए प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण इसका आरंभ संभव है क्योंकि प्रथम प्रकरण में ओंकार का निर्णय के द्वारा आत्मा का ज्ञान करवाया जाएगा तो वहां शंका हुआ कि आत्मा का ओंकार का निर्णय से आत्मज्ञान कैसे होगा उसके लिए इतना प्रमाण दे दिया तो अभी ये निर्णय हो गया कि ओंकार का निर्णय से आत्मनिर्णय होगा इसलिए प्रथम प्रकरण आरम्भ करना है हाँ ईश्वर का ज्ञान होगा बाच्य अर्थात तो, बाच्य का ज्ञान होने पर ही जाकर के लक्ष्य तक तो आप पहुंचेंगे वाच्य का ज्ञान नहीं होगा तो वाच्य संबंध लक्ष्य कहेंगे वाच्य संबंधी लक्ष्य तो इसलिए पहले वाच्य कहा तद तो यथा इति श्रुति संग्रहार्थम आदिपदम प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धि रिथति शेष तद यथा शंकुना सर्वाक संतानी एवं ओंकारेण इस प्रकार की चांदो के उपनिषद का मंत्र है कल कहता जैसे शंकु के द्वारा शंकु अर्थात पीपल का पत्ता सुख जाने के बाद उसके अंदर में जो प्रसी शिरा प्रसीरा का जाल दिखता है उसको शंकु कहते हैं है संकुना इति श्रुति संग्रहार्थम ये श्रुति का संग्रह करने के लिए भी आदि पद कहा गया संतर्ण यहाँ व्याप्तम संतीर्ण का अर्थ व्याप्तम ये रुदादि गणय धातु है तो होने से अच्छा संतीर्णा त्रिया छन त्री दीर्घादन संतीर्ण त्रिद अच्छा त्रीदा, त्रीदा तो हिंसा अर्थ में संतीर्ण ये त्रिद धातु से निष्ठा होने से संतीर्ण बनेगा त्रिद किन्तु हिंसा समपूर्वक बदल जाएगा अर्थ्री से संतीर्ण ये नहीं हो पाएगा संतीर्ण एक ना आएगा यहाँ दोण है संतीर्ण अच्छा। हा मूल में दिया पूर्व पृष्ठा में सर्व ही इदम नाम इत्यादि ये जो आदिपद दिया ये आदिपद के लिए ये टीकाकार कह रहे हैं तद तो यथा शंकुना श्रुति संग्रह आधिपद आगे प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धि शेष ये वाक्या आदि पदम क्यों दे दिया तो संकुना ये शुना को ग्रहण करने के लिए यहाँ कमा कर दे सकते है आगे प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धिर इति शेषेष अर्थात मूल में जो दिया है तदम तो सर्व ही इदम नाम इत्यादि श्रुति भ श्रुतिभ्य के आगे लिखना है मतलब अनुमति इतना वाक्य शेष श्रुति भात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धि शेष शेष अर्थात वाक्य शेष इतना यहाँ करना है आदिपद से तद्यथा इति श्रुति संग्रहार्थम और प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धि ये श्रुति भ्य के आगे इतना वाक्य अधिकार करना है अर्थम अर्थम अर्थम आगे टिका में अर्थम अर्थे अर्थात निर्णय के द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा ये अर्थ प्रथम अध्याय में ये विचार होगा इसको प्रतिपादन करके अभी प्रथम मंत्र मांडू उपनिषद का इसका अवतरण करवाते हैं यदि ही निर्णय है को ओंकार को करण करके फिर नकार को करण करके नहीं मतलब हाँ मतलब करण ऐसा बनता है क्योंकि ओम ही आत्मा है तो फिर होना चाहिए मतलब ओम ओमकर उपाय होने से हां, क्या है क्योंकि आत्मा के साथ अभी हमारा परिचय नहीं है ओंकार के साथ हमारा परिचय तो है तो जिसका साथ परिचय है उसी के द्वारा जो अपरिचयता है उसी का हम ज्ञान करवाएंगे हर अपरिचित जो है जो परिचित है वो ही उसी को हम अपरिचित मान करके अन्य नाम से जान रहे जैसे हम एक व्यक्ति को जानते हैं रामानंद अभी वो पहले मिशन वाला था रामकृष्ण मिशन उसका पहले कुछ नाम था क्या कहते हैं श्याम जी उसका नाम पहले श्याम जी था कोई कह दिया थोड़ा श्याम जी को जाकर के मिल लेना आपका कार्य हो जाएगा अभी श्याम जी को जानता नहीं तो रामानंद जी को जानता है इसी प्रकार की यहाँ स्थिति ओंकार को जानते हैं क्योंकि ओंकार का घटक अ उथूल ऊ को सूक्ष्म म को कारण ये सब के साथ हमारा परिचय है तो ये तीनों के द्वारा लेकर के हमको आत्मा का परिचय करवा देंगे तो आत्मा में भी इसी प्रकार विभाग दिखा तो करके तो परिचित तो का परिचय करवाएंगे किंतु वो जो मतलब परिचित है उसको अभी हम अपरिचित मानते हैं आत्मा को अभी हम अपरिचित मानते हैं तो पूर्व तो सिद्धि कर दिया ओंकार आत्मा है हाँ, हाँ कर दिया किंतु ओंकार क्या है वो भी ठीक कहा हमको पता है इसलिए ओंकार का निर्णय करेंगे ये प्रकरण ओंकार क्या है जो हम कहते हैं ओंकार अक्ष्म कारण ये सब का विचार यहाँ होगा अर्था मांडु उपनिषद ओम भविष्यति इदव्याख्यान भूत भविष्य एव सर्व ओंकार्यत न्ञात हो गया य्यत कालातीत एव पहले ओम ओम उच्चारण करते हैं अर्थात ये परमात्मा का यह तो मंगल अर्थ में परमात्मा का वाचक और लक्ष्यक भी है ओम इतिद अक्षरम इदम सर्वम ओम ओम इतिद अक्षरम शब्द स्वरूप अर्थ तो बात मतलब पहले जैसे कह दिया अर्थ तो सब शब्द ही है कुछ वास्तविक भेद नहीं है इसलिए ओम कह करके इति ओम इति कहते हैं जब कहते हैं कि घट इति बदती जब अर्थात यहाँ घट इति बदती अर्थात तो घट अर्थ नहीं घट शब्द इति जोड़ने से शब्द को लिया जाएगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ओम इति इति कहने से शब्द स्वरूप लेना है एतद अक्षर ये जो अक्षर है शब्द इदम सर्वम इदम सर्वम कह करके जो कुछ बुद्धिग्राह्य है उपव्याख्यान अर्थात तो वही ओंकार का उपव्याख्यान उपव्याख्यानम उपकार उप समीप और वि अर्थात विस्पष्ट स्पष्ट रूपेण अर्थात ओंकार का है न ये पूरा जगत ये स्पष्ट करके दिखाया जाएगा ये पूरा जगत क्या है भूतम भवत भविष्य भूतम अतिथम भवत वर्तमान और भविष्य अर्थात ये तीनों काल में जो कुछ पदार्थ होने वाला है अर्थात अर्थ तो जातम सर्व ओंकार एव। ये सब ओंकार ही हैं। ओम के साथ कार जोड़ दिए कार जोड़ने से शब्द शुरू कर लेना है इस प्रकार की ये गणसूत्र है और यान अन्य त्रिकालातीतम भूतम भवत भविष्यत कह दिया तीनों काल कह दिया और जो कालत्रय से अतीत है कालत्रय से अतीत कौन है कहेंगे ये अव्याकृत माया जो ईश्वर का उपाधि है और हिरण्य इत्यादि ये सब काल का अतीत है तो हिरण्य और माया ये सब कालातीत है क्योंकि हिरण्य गर्भ ही आगे काल का सृष्टि करता है तो हो वही अजनयत ऐसे वाक्य है संवत्सरोवन हूरा ततः संवत्सरो न तो सब लिखा हुआ है यानत यान्यत आकर काट देना है वहाँ यच्छा नियत होना न्यात हो गया ना नियो के आगे भी आकर है वो काट देना है अन्यत और भी जो कुछ है कौ, कौन ने कालातीत काल से अतीत से अतीत अर्थात माया सूत्र सूत्र अर्थात हिरण्यगर्भ ये सब सभी वो सभी जगत भविष्य माया, माया तो, और वहाँ हिण्यगर्भ भी लेना है ये तो, समित है तो, वो है तो उसका जो अर्थ करने वाला इसलिए कहते हैं तो है। जितने सारे वाच्य वो तो मिथ्या है वाचक हो वो भी मिथ्या है केवल जो लक्ष्य है वो ही सत्य है अंतिम इसलिए यहाँ के शब्द कह दी लक्षण दीना आत्माधीर हेतु अर्थात ये भी स्वयं भी मिथ्या हो जाएगा तो फिर कहेंगे मिथ्या के द्वारा सत्य का ज्ञान कैसे होगा दर्पण में मुखो को जो देखते हैं क्या सत्य मुखो को दर्पण में देखते हैं किंतु तो लगाते हैं जो तिलक लगाते हैं त्रिपुण्ड करते हैं क्या करते हैं कहते हैं मिथ्या के द्वारा सत्य का ज्ञान होता है इसे दृष्टांत दृष्टान टीका में अच्छा समय हुआ ओम पूर्ण मद पूर्ण मूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मेरा सस्व्य